अपरिचितों तथा विदेशियों के प्रति कृपा तथा सहानुभूति के व्यवहार का कर्तव्य अब्दुल बहा ने कहा जब कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर उन्मुख होता है जो उसे हर जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है सभी लोग उसे भाई समान लगते हैं जब आप अन्य देशों के अपरिचित लोगों से मिले तो ऐसा न हो कि रीति रिवाज के कारण आप उदासीन और सहानुभूति रहित लगने लगे उन्हें ऐसी दृष्टि से न देखें जैसे कि वे चोर बदमाश और असभ्य लोग हों आप समझते हैं कि आपके लिए सावधान रहना बहुत आवश्यक है कि आप संभवतः अवांछित लोगों के साथ मिलजोल बढ़ाने का खतरा मोल न लें। मैं आपसे कहता हूं कि आप केवल अपने बारे में ही न सोचें। अपरिचितों के प्रति दयावान बने चाहे वे तुर्क जापान ईरान रूस चीन या संसार के किसी भी अन्य देश के हों उन्हें सुखी बनाने में सहायता दें, पता लगाएं कि वे कहाँ ठहरे हुए हैं उनसे पूछें कि क्या आप उनकी कोई सेवा कर सकते हैं उनके जीवन को अधिक प्रसन्नतापूर्ण बनाने का यत्न करें इस प्रकार यदि कभी जो आपने पहले संदेह किया था सच भी निकले तो भी अपने रास्ते से हटकर भी उनके प्रति कृपा दर्शाएं यह कृपा अच्छा बनने में उनकी सहायक सिद्ध होगी आखिरकार विदेशी लोगों से अप्रिचनों का व्यवहार क्यों किया जाए आपसे मिलने जुलने वाले लोग बिना आपके बताए जान जाएं कि वस्तुता आप एक बहाई है सभी राष्ट्रों के प्रति दया के बारे में बहावला की शिक्षा को आप कार्यान्वित करें केवल शब्दों मात्र में ही मित्रता प्रकट कर आप संतोष न कर ले अपितु आपके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के प्रति आपका हृदय प्रेमपूर्ण दया से भरपूर हो जाए हे पश्चिम राष्ट्रों के लोगों पूर्वी संसार से जो लोग आपके बीच थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए आए उन्हें प्रतिदयापूर्ण बनो जब आप उनसे बात करें तो अपनी रूढ़िवादिता भूल जाएं क्योंकि वे इसे अभ्यस्त नहीं है पूर्वी लोगों को यह व्यवहार रूखा और मित्रताहीन लगता है अपितु आपका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण हो सब देखें कि आपका हृदय सार्वलौकिक प्रेम से परिपूर्ण है जब आप किसी ईरानी या अन्य अपरिचित से मिले तो उससे मित्र की भांति बातचीत करें यदि वह अकेलापन अनुभव कर रहा हो तो उसकी सहायता करने का प्रयत्न करें उसे अपनी स्वेच्छापूर्ण सेवाएं पेश करें यदि वह दोहखी हो तो उसे सांत्वना दें यदि निर्धन हो तो उसकी मदद करें यदि उत्पीड़ित हो तो उसकी रक्षा करें यदि विपत्ति में हो तो उसको धीरज बंधाएं ऐसा कर आप यह दर्शाएंगे कि केवल शब्दों में नहीं अपितु कर्म तथा वास्तविकता में आप सभी लोगों को अपना भाई मांगते हैं इस बात पर सहमति से क्या लाभ कि सार्वलौकिक मित्रता अच्छी है और मानव जाति की एकता एक ऊंचा एक आदर्श है जब तक इन विचारों को कार्य में परिणित न किया जाए तब तक वे बेकार हैं। संसार में बुराइयों का अस्तित्व बना हुआ है केवल इसलिए कि लोग अपने आदर्शों की मात्र बातें ही करते हैं और उन्हें व्यवहार में लाने का कोई यत्न नहीं करते यदि शब्दों की जगह व्यवहार में ले तो शीघ्र ही संसार की दुर्दशा सुखचैन में बदल जाएगी कोई व्यक्ति जो बड़ी अच्छाई करता है और इसके बारे में बात नहीं करता वह संपूर्णता के पथ पर अग्रसर है वह व्यक्ति जिसने थोड़ी सी भी अच्छाई की हो और बातों में उसे बढ़ाचा कर पेश न करे उसका मूल्य बहुत कम है यदि मैं आपसे प्रेम करता हूं तो मुझे लगातार अपने प्रेम के विषय में बात करते रहने की आवश्यकता नहीं बिना शब्दों के ही आप इसे जान जाएंगे दूसरी ओर यदि मैं आपसे प्रेम नहीं करता तो आप उसके बारे में भी जान जाएंगे और चाहे मैं हजार बार आपसे कहूं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे लोग अच्छाई का खूब प्रदर्शन करते हैं और सुंदर सुंदर शब्दों का जाल सा बुन देते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि अन्य लोगों की तुलना में उन्हें बेहतर और महान समझा जाए वे संसार की दृष्टि में प्रसिद्धि चाहते हैं वे जो ज्यादा अच्छाई करते हैं अपने काम के विषय में कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं ईश्वर के बालक बिना गर्भोक्ति प्रभु के नियमों का पालन करते हुए काम करते हैं आपसे मुझे आशा है कि आप सदा जुल्म और उत्पीड़न से दूर रहेंगे जब तक प्रत्येक देश में न्याय का अधिपत्य नहीं हो जाता तब तक आप बिना रुके काम करते रहेंगे आप अपने हृदय शुद्ध रखेंगे और अपने हाथों को अनुचित कार्यों से दूर रखेंगे यही है वह जो ईश्वर की निकटता आपसे चाहती है और यही है वह जिसकी आशा मैं आपसे करता हूँ